गीता तत्वचिंतन देही का स्वरूप जीवन एक प्रवहमान नदी गीता के द्वारा यहाँ पर जीवन क्रम की अनादिता और अनंतता प्रदर्शित की गई है जीवन एक प्रवहमान नदी के समान है हम एक स्थान पर खड़े होकर किसी नदी को देखते हैं कितना भाग देख पाते हैं संभव है सौ गज की लंबाई मात्र को उसके न पहले का भाग दिखाई देता है न बाद का पर इसका मतलब यह नहीं कि नदी मात्र सौ गज लंबी है जहाँ से नदी का दिखना शुरू होता है उसके पहले भी वही नदी है पर आंखें उस भाग को देख नहीं पाती इसी प्रकार जहाँ तक नदी दिखाई दे रही है उसके आगे भी वही है वही नदी है पर आंखें अपनी दृष्ट शक्ति की सीमा के कारण आगे के भाग को नहीं देख पाती यह जीवन भी इसी प्रकार सतत प्रवहमान एक सरिता है जिस दिन हम पैदा हुए उसके पहले के भाग को और जिस दिन हम मृत्यु की गोद में अदृश्य हो जाते हैं उसके बाद के भाग को हम नहीं देख पाते पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान जीवन के पहले यह जीवन नहीं था या कि वर्तमान जीवन के बाद यह जीवन नहीं रहेगा दृष्ट शक्ति की परिच्छिनता के कारण हम अतीत और आगामी जीवनों को नहीं देख पाते दृष्टिशक्ति की परिच्छिता देह और मन के पर्दे के कारण उपस्थित है जो इस पर्दे को थोड़ा उठा लेने में समर्थ है वे जीवन की नित्यता को देख पाते हैं उनके लिए काल के तीनों भेद समाप्त हो जाते हैं किसी किसी के जीवन में यह पर्दा अपने आप कुछ समय के लिए अचानक हट जाता है और वे अतीत के जीवन को देखने में समर्थ हो जाते हैं हमने ऐसी कई घटनाएँ सुनी और पढ़ी होंगी जहाँ एक छोटा सा बालक अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने लगता है और जांच पड़ताल से उनकी बातें सत्य सिद्ध होती है यदि जीवन में नित्यता ना होती तो उस बालक की बातें कैसे सत्य होती आजकल जो लोग पैरासाइकालोजी के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं वे ऐसी घटनाओं को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्सन इंद्रिया अतिरिक्त दर्शन के नाम से पुकारते हैं पर कोई नामकरण किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं होता यदि यही मान ले कि ऐसी घटना एक्स्ट्रा सेंसरी पर का परिणाम है तो प्रश्न उठता है कि उसी बालक विशेष के साथ यह घटना क्यों घटी फिर यही घटना दोबारा किसी अन्य के साथ फिर से क्यों नहीं घटती इन प्रश्नों के कोई समाधान कारक उत्तर नहीं है अतः यह स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ता है कि जीवन नित्य है हम इस विषय पर इस विषय पर विशद विचार कर इस दूसरे अध्याय के बयासवें श्लोक की व्याख्या करते समय करेंगे इस सब विवेचन का निष्कर्ष यही है कि जीवन में सततता है अतएव वर्तमान जीवन के नाश के विचार से शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन अपने संबंधी राजाओं को सोच मान रहा था भगवान कहते हैं कि ये राजा मेरे और तेरे समान पहले भी थे और आगे भी रहेंगे शरीर की दृष्टि से वे नस्वर और काल में बंधे हुए हैं पर आत्मा की दृष्टि से वे अविनाशी और शाश्वत हैं अतएव अर्जुन तू तो उनके लिए शोक न कर